पातंजल योग प्रदीप साधनपाद पाद सूत्र तेईस टिप्पणी व्यास भाष्य का भाषानुवाद सूत्र तेईस संयोग के स्वरूप को प्रकाशित करने की इच्छा से इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है पुरुष जो स्वामी है वह अपने दृश्य के साथ दर्शनार्थ संयुक्त है इस संयोग द्वारा दृश्य के स्वरूप की जो उपलब्धि है वह भोग और जो दृष्टा के स्वरूप की उपलब्धि है वह अपवर्ग है दर्शन कार्य पर्यंत संयोग है इसलिए दर्शन को वियोग का निमित्त कारण कहा है दर्शन अदर्शन का विरोधी है इसलिए अदर्शन संयोग का निमित्त कारण कहा गया है अर्थात जैसे दर्शन वियोग का कारण है वैसे ही अदर्शन संयोग का कारण है यहाँ दर्शन मोक्ष का कारण नहीं है अदर्शन के अभाव से ही जो बंध का अभाव होता है वह मोक्ष है दर्शन के होने पर बंध के कारण आदर्शन का नाश हो जाता है इसलिए दर्शन ज्ञान को वै कैवल्य का कारण कहा गया है उपर्युक्त कथन का अभिप्राय यह है कि दर्शन अर्थात ज्ञान विवेक ख्याति अर्थात अज्ञान अविवेक का विरोधी होने से दर्शन आदर्शन का ही नाश करता है बंध का नहीं इसलिए दर्शन साक्षात मोक्ष का कारण नहीं है किंतु आदर्शन निवृत्ति पूर्वक बंध निवृत्ति द्वारा परंपरा से मोक्ष का कारण है अर्थात आदर्शन के अभाव से बंध का अभाव होता है यहाँ उसी को मोक्ष कहा है और दर्शन के होने से ही बंध के कारण अदर्शन का अभाव होता है इसलिए इस अभिप्राय से ही दर्शन कैवल्य का कारण कहा जाता है केवल साक्षात ज्ञानजन्य नहीं है अब यहाँ पर प्रसंग से यह विचार किया जाता है कि जिस आदर्शन अविद्या अज्ञान का दर्शन विवेक्याति ज्ञान से अभाव होता है वह अदर्शन किसी स्वरूप किस स्वरूप वाला है अर्थात अदर्शन किसका नाम है पहला क्या गुणों में जो कार्यों के आरंभ का सामर्थ्य है उसका नाम आदर्शन है दूसरा वृशि रूप स्वामी के भोग अपवर्ग रूप अर्थ चित्त ने संपादन कर दिया है ऐसे चित्त का अनुत्पाद फिर उदय न होना अर्थात आत्मदर्शन का अभाव आदर्शन है तीसरा गुणों की अर्थवत्ता अदर्शन है चौथा चित्त की उत्पत्ति का बीजभूत और प्रलय काल में चित्त के सहित ही प्रकृति में लीन जो विपर्य ज्ञान वासना है वह आदर्शन है पांचवा प्रधान संबंधी स्थिति संस्कार के क्षय होने पर गति संस्कार की अभिव्यक्ति आदर्शन है अर्थात प्रधान में दो प्रकार का संस्कार रहता है एक स्थिति संस्कार जो प्रलयकालीन साम्य अवस्था का कारण है और एक गति संस्कार जो महत्वत्वादी विकारों का आरंभ है ऐसा ही पंच ने कहा है विकाराकरणात् प्रधानम स्थित वर्तमान विकाराक प्रधानमंत तथागंथ्य वर्तमान विकाराने प्रधानमंत उभयथ जा सवृत्ति प्रधान व्यवहार लभे नान्य कल्पित शेष अर्थात प्रधान आदि स्थिति गुणों की साम्य अवस्था कारण अव्यक्त रूप से वर्ते तो विकार के न करने से अप्रधान है और यदि गति से ही वर्तें तो विकार के नित्य होने से अप्रधान है दोनों तरह इसकी प्रवृत्ति प्रधान नाम पाती है अन्यथा नहीं जो और कारण कल्पना किए गए हैं उनके विषय में भी यही समान विचार है एवं गति संस्कार के होने से जो महदादि आरंभ है क्या उसका नाम आदर्शन है छठवां कोई यह कहते हैं कि प्रधान प्रधानास्यात्म व्याख्यापनार्था प्रवृत्ति है अर्थात प्रधान की प्रवृत्ति अपने स्वरूप स्वरूपक्षापन बोधन के अर्थ हैं इस श्रुति से दर्शन शक्ति ही अदर्शन पद का वाक्य है अर्थात यद्यपि पुरुष सारे पदार्थों के ज्ञान में समर्थ है तथापि प्रधान की प्रवृत्ति से पूर्व पुरुष उनको देख नहीं सकता सारे कार्य करने में समर्थ दृश्य भी उस समय उसे दिखाई नहीं देता अर्थात अनुभव का विषय नहीं होता है अतः तो प्रधान की प्रवृत्ति से जो पुरुष का दर्शन सामर्थ्य है अर्थात प्रधान में जो अनुभव कराने की शक्ति है क्या उसका नाम अदर्शन है